सीजर सावेज खेत मजदूरों के नेता अध्याय ए कड़ी मेहनत उन्नीस के दिन सावेज परिवार के लिए कठिन थे लिब्राडो सावेज एरिजोना में अपने छोटे से खेत का टैक्स नहीं चुका पाए थे खेत छोड़ो या जेल जाओ तुम टैक्स नहीं चुका पाए इसलिए ज... अब जमीन तुम्हारी नहीं रही उस समय अमेरिका में मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन ने जोर पकड़ा था तमाम अमेरिकी गरीब और बेरोजगार थे फिर सावेज परिवार ने अपनी कार में पूरे परिवार और जरूरी सामान को ला उन्होंने बाकी सब कुछ पीछे छोड़ दिया मेरी बिल्ली उसके लिए जगह नहीं है सीजर उखड़ा हुआ परिवार कैलिफोर्निया पहुंचा अन्य लोगों की जमीन पर उन्होंने खेत मजदूरों जैसे रोजगार पाया कैलिफोर्निया में काम की तलाश में आए हजारों प्रवासी परिवार परिवारों में से वे एक थे काम मुश्किल था वेतन कम था बच्चों जल्दी खाना खत्म करो जिससे हम सो सकें हमें सुबह तड़के ही जगना होगा क्यों जिससे हम दिन की दिहाड़ी कमा सके लेकिन मैं अभी भी भूखी हूँ वर्षों तक सावेज परिवार ने कैलिफोर्निया में फसलों की की। कटाई की। उन्होंने गाजर, कपास, अंगूर और बीन, बीना और बीना और बीन तोड़ा। एक जगह काम खत्म होते ही वे दूसरी दूसरे खेत में जाते उत्पादक लेट्यूस को हरा सोना कहते थे हरा सोना कहते हैं लेट्यूस उनके लिए सोना हो सकता है वे उससे बहुत पैसा कमाते हैं जबकि रोजाना हमारी पीठ टूटती है किसानों ने मजदूरों के काम की देखरेख के लिए ठेकेदार रख रक रखे थे उनमें से कई बहुत लालची थे उन्होंने मजदूरों को कम पैसे और धोखा देने के तरीके खोजे थे आपने चार प्रति दिन कहा था? मैंने मन बदला है चले यह सरासर गलत है हम यहाँ काम नहीं करेंगे जहां श्रमिकों के साथ धोखा होता है हम वहां काम नहीं करेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने भूखे हैं हड़ताल युलेगा का स्पेनिश में मतलब होता मतलब हड़ताल होता है हड़ताली श्रमिकों ने तब तक काम करने से इनकार किया जब तक मालिकों ने मजदूरों को नौकरी की शर्तें तय करने में शामिल नहीं किया श्रमिकों ने अधिक वेतन और बेहतर सुविधाओं की मांग की सीजर के परिवार को हमेशा इधर उधर भटकना पड़ता था सीजर तीस से अधिक स्कूलों में पढ़ा हमें दुख है सीजर वो पार्ट पिछले हफ्ते ही खत्म हो चुका है आठवीं के बाद सीजर ने स्कूल छोड़ दिया और फिर फुल टाइम खेतों में काम करने लगा सत्रह साल की उम्र में सीजर ने अमेरिकी नौ सेना में नौकरी की दो साल बाद वो घर लौटा लेकिन मजदूरों की बस्तियों में कुछ भी नहीं बदला था मैंने युद्ध में अपने देश की सेवा की लेकिन मेरे लोगों का जीवन कुछ भी नहीं बदला दवा हमारे पास कुछ भी नहीं है सीजर ने श्रमिक शिविर को छोड़ दिया पर उसका नया घर कोई ज्यादा अच्छा नहीं था उन्नीस में सीजर और उनकी पत्नी हेलन मैक्सिको के पड़ोस में सैन जोस कैलिफोर्निया में जाकर बस गए इस गरीब भीड़ वाले इलाके का नाम साल सी था, काम करते हैं उन्हें स्कूल में होना चाहिए उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए यह सरासर अन्याय है परिवर्तन होना चाहिए लोगों को उचित मजदूरी और काम के सुरक्षित स्थान पर स्थान चाहिए बीमारी में उन्हें नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए लो इस पुस्तक को पढ़ो गांधी का जीवन गांधी हिंसा का उपयोग किए बिना भारत में सामाजिक परिवर्तन लाए अध्याय दो संगठित होना जून उन्नीस में फ्रेड रॉस नामक एक एंग्लो अजनबी सीजर के घर आया रॉस ने सामुदायिक सेवा संगठन सी सीएसओ नाम के एक लतिनी नागरिक अधिकार समूह के लिए काम किया था पहले तो सीजर और उसके दोस्तों ने रॉस पर भरोसा नहीं किया बच्चे जिस नाले में खेलते हैं वो बेहद गंदा है पुलिस तुम्हे पीटती है तुम्हे कम पैसे मिलते हैं वो हमारी समस्याओं को समझता है तुम इसके बारे में क्या करोगे रॉस के शब्दों ने सीजर का किया। ने कैलिफोर्निया में एक ताकतवर है सीजर। लेकिन ताकत क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं अगले दिन सीजर ने अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया वो सीएसओ के साथ काम करने के लिए राजीव हो गया था लेटिनो के लिए वोट जरूरी था तभी वो हालात बदल सकते थे सीएसओ द्वारा समर्प फिर उम्मीदवारों की यह सूची पढ़ो मैंने कभी वोट नहीं डाला सीजर लोगों को संगठित करने की। में सीजर का बना। सीजर के में का देश का सबसे शक्तिशाली मैक्सिकन अमेरिकी संगठन बन गया फिर सीजर ने खेत मजदूरों की यूनियन शुरू करने का काम किया यूनियन में शामिल मजदूर अपने मालिकों से बेहतर सुविधाओं की मांग करते थे लेकिन सीएसओ सदस्यों ने शहर हमसे पानी के पैसे तकता है हमें बेहतर मजदूरी चाहिए मेरे घर में पानी तक नहीं है गर्मियों के अंतक सीजर के पास नेशनल फार्म फार्मन एन एफ यूनियन बनाने के लायक पर्याप्त सदस्य थे ने सितंबर में अपनी पहली बैठक की डोलोरेस और सीजर का भाई रिचर्ड नई यूनियन में महत्वपूर्ण अधिकारी थे हम अपनी मांगों के लिए लड़ेंगे विवाह सभी खेत मजदूरों की अपनी कार्य स्थितियों को तय करने में हिस्सेदारी होगी विवाला मतलब हमारी मांग जल्द ही सभी जगह के खेत मजदूरों ने सीजर सावेज एनएफ डब्ल्यू और लॉकाशा यानी मांगों के बारे में सुना हम कटीले गुलाब के पौधों में चलते हैं तेज स्पीड में काम करते हैं मालिकों ने हमें प्रति हजार पौधों पर नौ डॉलर देने का वादा किया था लेकिन केवल साढ़े छह डॉलर ही दिए मैकफॉरलैंड कैलिफोर्निया में गुलाब फूल तोड़ने वाले मजदूरों ने एन से मदद मांगी सीजर ने उन्हें माउंट आर्वर कंपनी के खिलाफ हड़ताल करने में मदद की हमें इन गुलाबों को जहाज से भेजना है जितनी दूर होगी उतना ही अधिक नुकसान होगा अब कोई चारा नहीं है केवल चार दिनों में उत्पादकों ने वेतन बढ़ाया हड़ताल समाप्त हुई गुलाब उत्पादकों की हड़ताल के बाद एनएफ की सदस्यता बढ़ी फिर 8 सितंबर उन्नीस को सीजर को ऐसी खबर मिली जो एन को और भी अधिक रोशनी में लाई सीजर फिलिपिनो अंग बनाने वाले बिनने वाले मजदूर डेलानो के नौ बागानों में हड़ताल कर रहे हैं तब मालिक निश्चित रूप से मैक्सिकन मजदूरों को वो नौकरियां देंगे जब मजदूर उचित वेतन के लिए लड़ रहे हैं तब हम उनकी नौकरी नहीं छीन सकते हम भी हड़ताल पर जाएंगे कुछ दिनों बाद एनएफडब्ल्यूए ने फिलिपिनो अंगूर बिन्ने वाले मजदूरों के एनएफबी जी रहे हैं। हमें अपने भाइयों की करनी चाहिए। हम भी हड़ताल करेंगे ने अपने हड़ताल में फिलिपिनों को भी शामिल होने के लिए मतदान किया एक साथ दो समूहों में कम से कम पांच हजार लोग सैन जॉकिन घाटी में अड़तालीस क्षेत्रों में काम करना बंद कर दिया उत्पादकों को अपने खेतों में काम करने के लिए हड़ताल तोड़ने वाले श्रमिकों को उत्पादकों ने अपने खेतों में काम करने के लिए हड़ताल तोड़ने वाले श्रमिकों को बुलाया हड़ताल काम बंद करो मजदूर भाइयों के साथ विश्वासघात मत करो अध्याय तीन डेलानू की महान अंगूर हड़ताल जैसे जैसे हड़ताल बढ़ती गई और अधिक मजदूर उसमें जुड़ते गए गुस्से में आए खेत मालिकों ने हड़तालियों को धमकी दी और उन्हें पीटा जरा देखो किसी को जरूर चोट लगेगी मुझे परवाह नहीं मैं कुचल दूंगा यहां से चले जाओ क्या यह कीटनाशक है हड़ताली गुस्से में आगे बढ़े लेकिन सीजर ने शांतिपूर्ण हड़ताल पर जोर दिया यहाँ से चले जाओ किलो हमें लड़ना ही होगा कृपया भाइयों हिंसा से कुछ फायदा नहीं होगा वो अत्याचार कर रहे हैं अब हम चुप नहीं रहेंगे सीजर का हिंसा का विचार फैलने लगा अखबारों और टीवी स्टेशनों ने हड़ताल को कवर किया देश भर के लोगों ने शांतिपूर्ण हड़ताली मजदूरों पर हमला होते देखा सीजर को पता था कि वो ध्यान मालिकों के लिए नुकसानदायक होगा यदि हम घृणा से भरे होंगे तो फिर हम ठीक से अपना काम भी नहीं कर पाएंगे उन सभी शक्ति और ऊर्जा को नष्ट करेगी जो हमें योजना बनाने के लिए जरूरी है NFW ने, ने मजदूरों को खाना दिया उनके बच्चों की देखभाल की उन्हें सोने की जगह दी उत्पादकों ने हमेशा फिलीपिनो और मेक्सिकन मजदूरों को खेतों में अलग रखा है नौकरियों में उन्हें एक दूसरे को आपस में लड़वाया है पर हम अब साथ, साथ काम करेंगे सीजर हड़ताल के लिए समर्थन जुटाने के लिए अन्य श्रमिक संगठनों चर्चों और विश्वविद्यालयों में गया हमें पैसा और खाना चाहिए हमें आपका सहयोग चाहिए आपको लाकाशा में शामिल होना चाहिए खूब दान आया और साथ में सैकड़ों स्वयंसेवक हड़ताल में शामिल हुए विवाह लाकाशा शहर के इन हड़तालियों को क्या पता उन्होंने अपने जीवन में कभी मिट्टी को छुआ तक नहीं है दिसंबर में एनएफ ने आगे की कार्रवाई की सीजर ने कैलिफोर्निया की सेले इंडस्ट्रीज के सभी अंगूर उत्पादों का बहिष्कार किया सेले इंडस्ट्रीज बहिष्कार यह क्या हो रहा है सैले से कुछ भी नहीं खरीदे वे अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देते हैं मार्च तक अंगूर उत्पादकों के खिलाफ हड़ताल छह महीने तक चली थी सीजर जानता था कि उसे लॉक कसा के लिए लोगों का और समर्थन चाहिए था मार्च 17 उन्नीस को उसने और सैकड़ों मजदूरों ने डेलानो से सैक्रोमेंटो कैलिफोर्निया की राजधानी तक अपना मार्च शुरू किया हम गवर्नर के साथ बैठक की मांग करेंगे हम उन्हें लॉक के बारे में सुनने के लिए मजबूर करेंगे हमारी पीड़ा लोगों का ध्यान जरूर आकर्षित करेगी हम सभी खेत मजदूरों को न्याय दिलाएंगे यात्रा के अंत में सीजर को एक अच्छी खबर मिली जरा मुझे सेले है कि मजदूर खेतों में लौट आए फिर सेले को मजदूरों को बेहतर वेतन देना होगा पच्चीस दिनों के बाद हड़ताली मजदूर राजधानी पहुंचे और तब सीजर ने एक अच्छी खबर सुनी हमने सेले के साथ एक समझौता किया है वे एन एफ डब्ल्यू ए को अपने मजदूरों प्रतिनिधित्व करने देंगे और वे 25 वेतन वृद्धि भी देंगे अध्याय पच्चीस हमें अन्य उत्पादकों के साथ उत्पादकों के साथ भी समझौते करने, करने चाहिए हमें अपनी हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे हमें उम्मीद है कि अब बहुत लंबी नहीं चलेगी जुलाई उन्नीस सौ सड़सठ में एन और ए आधिकारिक तौर पर आपस में मिल गए उन्होंने एक नया संगठन बनाया यूनाइटेड फार्म वर्कर्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी यूएफब्लू ओसी निर्देशक थे यूएफ डब्ल्यू बाद में यूनाइटेड फार्म वर्कर्स यानी यू डब्लू बना अगले कुछ वर्षो में यूएफडब्लू ने उत्पादकों के साथ अन्य संघर्ष जीते सीजर ने उन उत्पादकों की उपज का राष्ट्रीय बहिष्कार किया जिन्होंने यूएफ के साथ काम करने से इनकार किया अन्य यूनियनों ने उनका समर्थन किया उन अंगूरों को लोड करो बिल्कुल नहीं वे अंगूर डीजीआरजीओ कंपनी के हैं हम यू का समर्थन करते हैं वे डीजीआरजीओ का बहिष्कार कर रहे हैं जल्द ही यूएफडब्ल्यू ने लोगों से कैलिफोर्निया के सभी अंगूरों का बहिष्कार करने की अपील की माफ करें आप ये अंगूर नहीं खरीदें और उससे खेत मजदूरों की सहायता करें देश भर में लोगों ने अंगूर खाने से मना कर दिया ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन में पहली बार खेत मजदूरों के बारे में और उनके काम की भयानक स्थितियों के बारे में सोचा इस बीच उत्पादक और मालिक अधिक हिंसक हो गए हड़तालियों पर तनाव बढ़ता गया हड़ताली मजदूरों का धैर्य कम होता गया उसने मैनुअल को कुचल डाला मारा डालो कृपया हमें शांतिपूर्ण रहना चाहिए सावेज वो एक कायर है कुछ हड़तालियों ने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया अंत में यूनियन की बैठक में सीजर ने घोषणा की वह तब तक अंसर रखेगा जब तक हिंसा समाप्त नहीं होती सीजर के हीरो गांधी ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए उपवास का इस्तेमाल किया था तुमने खाना नहीं खाया तो मर जाओगे उससे क्या हासिल एक में गया। 25 तक उसने केवल पानी पिया कुछ भी नहीं खाया सीजर के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए वहां हजारों खेत मजदूर पहुंचे फिर से राष्ट्रीय मीडिया ने इस आयोजन को कवरेज दिया सीजर का समर्थन करने वाले पादरी भी उनसे मिलने आए जुलाई उन्नीस सौ सत्तर का अंत था। था वाले मालिकों का इतना नुकसान हो चुका था कि उन्होंने की। उन्होंने की। सीज़र से एक की की। इसलिए करते हैं क्योंकि वो यूनियन के अलावा अन्य लोगों के बारे में भी सोचते हैं, हैं। निष्पक्ष कार्य परिस्थितियां तय करने में अब श्रमिकों के बीच सामान श्रमिकों की भी समान आवाज होगी यूएफब्लू अब खेत मजदूरों का प्रतिनिधित्व तो करेगा हड़ताली मजदूर ने, ने अपने लड़ाई को देखा लेट्यूस और उचित मजदूरी नहीं दी और यूएफब्ल्यू को उनका प्रतिनिधित्व तो करने से मना किया उन्नीस के दशक में तमाम हड़ताली हुई अश्रु गैस यहाँ से तुरंत जाओ चले जाओ उन्नीस के अंत तक सीजर के काम के परिणाम स्पष्ट थे यूएफब्लू के लाख से अधिक सदस्य थे अन्य के के रसायनों से मुक्त क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से काम करना चाहते हैं अप्रैल उन्नीस में सीजर की मृत्यु हुई खेत मजदूरों के कल्याण के लिए उसके समर्पण और बलिदान को आज भी याद किया जाता है सीजर सावेश का जन्म इक्कीस उन्नीस को युमा यूरोजेना के पास खेत में हुआ उनके दादा दादी मैक्सिकन अप्रवासी थे अप्रैल 23, उन्नीस को नील में सीजर की मृत्यु हुई उस दिन उन्होंने लुटिस मालिकों के खिलाफ एक केस में गवाही दी थी सीजर ने 1944 से 1946 तक नौसेना में कार्य किया हालांकि सीजर ने आठवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया लेकिन उन्होंने कभी भी सीखना बंद नहीं किया यूएफब्ल्यू मुख्यालय में उनका कार्यालय गांधी और अन्य विश्व नेताओं की जीवनीय अर्थशास्त्र दर्शन यूनियनों आदि पुस्तकों से भरा था सीजर सोचते थे कि लोगों को अपनी शिक्षा का उपयोग दूसरों की सेवा करने के लिए करना चाहिए में ने में को का अधिकार देता था। अब मजदूर मालिकों से मोलभाव करने के लिए अपने प्रतिनिधियों प्रति को चुन सकते थे उन्नीस सौ अस्सी का सीजर ने कीटनाशकों के उपयोग के विरोध में छत्तीस दिनों तक उन्नीस सौ अस्सी में सीजर ने कीटनाशकों के उपयोग के विरोध में छत्तीस दिनों तक अनशन किया लेकिन अपने जीवन में उन्होंने उसका नहीं देखा। का को सिर्फ खेती करने बहुत से लोग सावेज को इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मैक्सिकन मानते हैं उन्नीस सौ चौरानवे में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सीजर को देश के सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंटियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया सीजर की पत्नी हेलन और उनके छह बच्चों ने यह पुरस्कार स्वीकार किया